कपि केवल से बंधे ही और न थे कुछ हान क्या जाने क्या बात थे दुख था और प्रियपर्ण निकेत दिया बांध कुछ ने वही कपि को प्रेम समेत तब पहुँचे कुछ कुटी में परम हर्ष के साथ माता को गुरु देव को सादर नाया माथ बोले गुरुचरणों के बल से अब तक जय हमने पाई है जब जब से ना चढ़ कर आई तब तब ही मार भगाई है पर एक बड़ा अचरज सा है जो नहीं समझ में आता है मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है जिसको भी वहाँ देखते हैं वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहाँ पर जीवित है मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है अब तक देखी या नहीं कितने ही हो गए दिन किंतु है आँख किसी की खुली नहीं इस समय वहाँ लो भैया ने सब को नीचा दिखलाया है मेरे द्वारा से चरणों पे कब एक पकड़ भिजवाया है यह सुनकर गुरु ने कहा देर न अधिक लगाओ सा आदर शिष्टाचार से, से यहाँ उसे ले आओ जो आज्ञा कह खुश जब चले द्वार की ओर सीता ने गुरु से कहा हो कुछ प्रेम विभूल व्रत नृत्य मैं सुनते हूँ रहा समर योद्धा गण में यह भी आते हैं समाचार बच्चे यह पाते रण में पर अब तक विदित नहीं किसने कठोरता ठानी है जो जूझ रहा है बच्चों से वह कौन पत बलवानी है जब न आपसे करते हूँ तो आप मौन हो जाते हैं लेता हूँ बाल परीक्षा में बस इतना ही बतलाते हैं अतएव आज इस पुत्र पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए क्या रण है क्यों है है क्यों किससे सभी भेद प्रकट करिए गुर बोले धीरज धरो सुलझ रहा है जाल आज प्रकट हो जाए का छुपा हुआ सब हाल इतना ही कह सके थे ऋषिवर नीति निधान आप कुछ के सहित उसी समय हनुमान बस भक्तराज ने आते ही वन देवी को पहचान लिया में भी बेटे ने निजन्य को पहचान लिया माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखने नहीं लिख सकती है शारदा वहाँ पर गूंगी है टक बांध कर तकती है मामा कहता हुआ जब गिरा चरण हनुमत कह सिया चौक उठी तत्काल अचरज में हो रहे थे कुछ समय तरश प्रकट किया गुरु ने तभी सब रहस्य सानंद रखा था जिसको छुपा रखबन देवी नाम वही राम के प्रिया है यह सीता गुणधाम बोल उठा कुछ है वही है अपनी मात तो क्या सुत के है हम दोनों भात गुरु बोले हाँ ऐसा ही है तुम ही तो हो सूतवधेश्वर के यही है सीता जिनके यस गाएंगे कभी पृथ्वी भर के मेरे उस महाकाव्य में भी दे दिप्यमान यही तो है तुम गाते हो जो विमल चरित उसमें प्रधान यही तो है इनके ही कारण इस मन में मैंने यह ऋण रचवाया है मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया है विस्तार सहित प्रन ले नाम अब चलो समर में सम्मुख तुम सीता चरित्र का शेष भाग गा दो रघुवर के सम्मुख तुम धनवा को कुटिया में रख दो अब वेणा बाण चलाना है एक ही बार कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है यह कहकर कपि के सहित कुछ को लेकर शांत चले रन स्थल को तभी मोद सहित मुननाथ उधर युद्ध स्थल में भरत ने किए उपायन जीत नहीं लो को सके हुए मूर्छावंत जामवंत ने भरत काम देखा जब यहा दौड़े लो पर वेग से भिड़ने को तत्काल एक बाण से एक बाढ़ ही से दिया लव ने उड़ा तुरंत गिरे अयोध्या सभा में हो मूर् अत्यंत चेत हुआ तो सामने देखे सीता कांत अति लज्जित हो कहा रण का सब वृतांत विवश हो गए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान फिर देखे संसार ने रण में शांति निधान प्रभु से पहले लव निकट गए विभीषण भक्त कहा व्यर्थ तुम किस लिए बहा रहे हो रत लंका का नाथ विभीषण यह देता है लेख सलाह में जावो तुम पढ़ो पुस्तकों को ऋण का क्यों है उत्साह में इस यज्ञ सुहा वाले कर्मे यह धनुष शोभा पाता है ऋषियों को और तपस्वियों को कब छते कर्म सुहाता है बलिहारी लो ने कहा धर्मवीर महाराज यह सम्मत देते समय तुम्हें नई लाज तुम जिसके हो आधीन आज उसने यह पथ दिखलाया है तापसपन में रावण जैसे ब्राह्मण पर सत्य उठाया है भाई के घातक सागर के हर लहर रो रही अब तक है तेरे ही कारण तो लंका पर तंत्र हो रही अब तक है ओ धर्म धुरी न सोच तो तू क्या किया है तूने जीवन में मंदोदरे अपने रानी को यह दिखलाया है शासन भी वचनबाड़ से योधे जबे विभीषण राय दौड़े अपने गदाले समझ समझ सब राय किंतु बेचही में दिया लो ने रोक तुरंत एक बार में ही किया उनको मूर्छावंत उसी समय आगे बढ़े रघुराये रघुनाथ लो भैया तब कहा कर कुछ नीचा माथ हे अवधे सर हे राजेश्वर कष्टों की क्षमा चाहता हूँ थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संघारा क्यों सभ्य विभीषण से लेकर सा ब्राह्मण मारा क्योंपण खा तो नार जात फिर उसके नाक कटाई क्यों सुग्री विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसे अन्याय किया तुमने सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने सचमुच रघुबर रो पड़े बोल उठे बलिहार बच्चे तेरी बुद्ध पर न्योछावर संसार उत्तर दू मैं क्या उत्तर दू मैं बस मेरा कहना यही है गुण और दोष होते जिसमें वही तो चरित मान भी है मैंने मानव लीला की है मानव का रूप दिखाया है अन्य धाम जो है मेरा उसमें न प्रपंच नमाया है लो बोले वेदांत से जब कर रहे बचाओ तो माया यह कह रही धन मान ले आओ यह कह बालक ने जभी ताना तीर कमान रघुपति ने भी धनुष पर लिया बाण संदान तभी सुने कुछ दूर से दोनों ने यह ठेर सावधान करना नहीं यह अनित अंधीर देखा कुछ हनुमान को साथ लिए सालाद बाल में किया रहे थे करते ऐसे नाद आते ही आते गुर बोले हे लव संग्राम बंद कर दो कुछ के वीणा जब बजे की तुम अपना धन सबाण रख दो यह कह कर तुरंत कमंडल से कुछ जल छिड़का हर हर करके सारा रामादल जी उठा जय रघुनायक रघुवर कह के तब कुछ की ओर देख मुनिभर बोले संदेह हर वो बेटा वीणा पर रहा सहा भी अब सीता चरित कह दो बेटा आज्ञा ही को देर थे तुरंत मिल गया था भैरभूमि पर प्रीत की कुश्ण की गंजार